फरीदा, अगर तू तेज अकल रखता है तब दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लिख अपना सिर झुका और अपने ही गरिबा की तरफ देख फरीदा जेतु अकल लतीफ काले लिखुना लेख आप नड़े गिरिवान में सिर निभा कर देख फरीदा अगर तू तेज अकल रखता है अभी जरा सोचने जैसा है कृष्णमूर्ति निरंतर लोगों से कहते हैं माइंड इज मीडिया जिसको तुम बुद्धिमानी कहते हो वो बड़ी साधारण है मध्यम वर्गीय करीब करीब मूढ़ता जैसी तुम्हारे बुद्धिमानों को भी तुम वही पाओगे जहां तुम अपने मूढ़ों को पाते हो हो सकता है मूड़ पहली सीढ़ी पर बैठा हो बुद्धिमान आखिरी सीढ़ी पर बैठा हो लेकिन तुम उनकी मंजिल में फर्क ना पाओगे तुम्हारे मूड़ और तुम्हारे बुद्धिमान एक ही सीढ़ी के पायदान हैं अलग अलग नहीं हैं तुम्हारा मूड थोड़ा कम बुद्धिमान है तुम्हारा बुद्धिमान थोड़ा कम मूड है पर इतना ही फर्क है डिग्री का उन दोनों के बीच एक तारतम्य श्रृंखला कहीं टूटती नहीं सिलसिला एक ही है तुम्हारा मूल और तुम्हारा पंडित एक ही लकीर के दो छोर इसलिए जिसको तुम पांडित्य कहते हो बुद्धिमत्ता कहते हो वो कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं वो केवल मूलता को छिपा लेने की कुशलता है मूलता को छिपा लेना बहुत आसान है मिटाना बहुत कठिन है छिपा लेने का मतलब ऐसा ही जैसे घाव है उस पर मलम पट्टी कर ली ऊपर से सुंदर कपड़े पहन लिए छिप गया दूसरों को दिखाई ना पड़ेगा लेकिन तुम्हारे भीतर तो सड़ान बढ़ती ही रहेगी दूसरों को पता भी ना चलेगा लेकिन तुम्हें कैसे पता होना बंद हो जाएगा और छिपाया हुआ घाव सूखता भी नहीं क्योंकि सूखने के लिए भी खुली सूरज की रोशनी चाहिए हवा का प्रवाह चाहिए और भी सड़ता है नासूर हो जाएगा कैंसर बनेगा तुम्हारे तन प्राण में सब तरफ फैल जाएगा मवाद ही मवाद हो जाएगी देर लगेगी आज कुछ आज नहीं हो जाएगी वर्षों लगेंगे शायद तुम इतना छिपाओगे कि किसी को कभी भी पता ना चले लेकिन तुम एक घाव की तरह ही जीवित रहोगे घाव की तरह ही मरोगे तुम्हें तो पता ही होगा अपने को तुम कैसे धोखा दोगे कहावत है अगर कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देना चाहे थोड़े दिन तक दे सकता है सदा के लिए नहीं मैं मानता हूं कि कोई अगर दूसरों को धोखा देना चाहे सदा के लिए भी दे सकता है क्योंकि जो थोड़े दिन संभव है वो सदा संभव क्यों नहीं थोड़ी और कुशलता चाहिए तो मैं कहावत को बदल दिया हूं मैं कहता हूँ दूसरों को धोखा देना हो तुम सदा के लिए दे सकते लेकिन अपने को धोखा तुम एक क्षण के लिए भी नहीं दे सकते हो कैसे दोगे अपने को धोखा कौन देगा धोखा और किसको देगा वहां भीतर तुम एक हो मूलता छिपाई जा सकती है शास्त्रों को लपेट लो अपने चारों तरफ मूलता छिप जाएगी वेद को कंठस्थ कर लो मूलता छिप जाएगी गीता दोहराने लोगों रोज पाठ करने लोगों मूलता छिप जाएगी लंबे शब्द सीख लो तर्क की थोड़ी व्यवस्था सीख लो विश्लेषण की कला सीख लो मूर्ता छिप जाएगी तुर्गनेव तो की एक छोटी सी कहानी एक गांव में एक महामूर्ख था गांव भर उसमें हंसता था वो जो भी कुछ कहता लोग फौरन हंस देते बे नहीं सुने कि वो क्या कह रहा क्योंकि लोगों को पक्का ही था कि वो महामूर्ख है वो कहे गई मूर्खता की बात वो खड़ा ही होता कि लोग हंसने लगते अभी उसने कुछ कहा ही नहीं था वो बड़ा परेशान था एक फकीर गाँव में आया था उससे उसने जाके कहा कि आप एक अकेले आदमी मैंने जीवन में पाए जो मेरी बात सुन के हंसते नहीं बल्कि गंभीर हो जाते सोचने लगते हैं। पूरा गांव हंसता है मैं घबरा गया हूं मेरा बड़ा अपमान होता रहता है आप कोई तरकीब बताएं उस फकीर ने का तरकीब आसान है अब तू एक काम कर कोई भी कुछ बोल रहा हो तू खिलखिला के हंसना और वो पूछे कि क्यों क्या बात है तो वो कुछ भी कह रहा हो वो कह रहा हो कि बाइबल बड़ी अद्भुत किताब है कहना क्या रखा बाइबल में, कौन सी अद्भुत बात लिखी है हजारों शास्त्र जिनमें वही बात लिखी है। कौन सी नई बात कहिए बोलो कोई कहे सूरज बहुत सुंदर है कहना बताओ क्या सुंदर है आख का गोला है सौंदर्य कहां है कोई कहे चांद देखो कैसा सुंदरी के मुख जैसा फौरन खड़े हो जाना कहना ये जरा जरूरत से ज्यादा बात हो रही कहां सुंदरी का मुख और कहां चांद दिन में कोई संबंध चांद कितना बड़ा सुंदरी का मुख कितना छोटा बस तू खंडन कर सात दिन तक फिर मेरे पास आना तू किसी चीज में तो भर नहीं मत ना करना उसने सात दिन तक यही किया गांव में खबर फैल गई कि महामूर्ख तो महाज्ञानी हो गया इसके सामने कुछ भी कहो फौरन खंडित कर देता तुम कहो ये कविता सुंदर है वो कहता है इसमें क्या रखा है सब शब्दों की बकवास है शब्द जोड़ के रख दिए इसमें रखा क्या है ध्यान रखना जीवन में अगर कोई खंडन करने लग जाए तो तुम कुछ भी सिद्ध ना कर सकोगे खंडन करना बहुत आसान है सिद्ध करना करीब करीब असंभव है इसलिए तो नास्तिक को कोई आस्तिक कभी भी राजी नहीं कर पाता क्योंकि नास्तिक को कुल खंडित करना है आस्तिक को कुछ सिद्ध करना है सिद्ध करना बहुत कठिन है ऐसे ही जैसे बनाना बहुत कठिन है मिटाने में कितनी देर लगती ताजमहल बनाने में कितनी देर लगी मिटाने में कितनी देर लगेगी एक बम पटक दो मिट जाएगा एक आदमी मिटा देगा एक क्षण भर में मिटा देगा बनाने में कहते हैं चालीस वर्ष लगे हजारों मजदूर काम करते रहे लाखों लोग संयुक्त रहे हजारों कारीगर रहे वर्षों लगे कहते हैं तीन पीढ़ियां लग गईं लोगों की पहली पीढ़ी काम करने आई थी वो खत्म हो गई दूसरी पीढ़ी काम में लग गई वो बूढ़ी हो गई तीसरी पीढ़ी काम में संलग्न हो गई तब कहीं बनके तैयार हो पाए मगर मिटाने में कितनी देर लगेगी खंडन मिटाना है इसलिए तुम पंडितों को हमेशा खंडन करते हुए पाओगे संतों को सदा सिद्ध करते पाओगे पंडितों को सदा खंडन करते पाओगे संतों को सदा कुछ बनाते पाओगे पंडितों को सदा मिटाते पाओगे वो सरल काम है उससे मूर्ता बड़ी आसानी से छिप जाती और कोई भी तुम्हें सिद्ध नहीं करके बता सकता अगर तुम कह दो कि कमल के फूल में कौन सा सौंदर्य सिद्ध करो तो कौन सिद्ध करेगा या तो सौंदर्य दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता सिद्ध करने का क्या उपाय है क्या रास्ता है कैसे सिद्ध करोगे सौंदर्य तो एक अनुभूति है कोई हाथ में निकाल के बताया नहीं जा सकता कि यह रहा सौंदर्य सौंदर्य है लेकिन तुम अगर देखने को राजी हो तो ही है अगर तुम देखने को राजी नहीं तो दुनिया भर की आंखें भी इकट्ठी हो जाएं तो भी तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता परमात्मा है अगर तुम उसको देखने को राजी इसलिए तो संत कहते हैं श्रद्धा के बिना उससे कोई संबंध नहीं जोड़ता लेकिन नास्तिक कहता है पहले दिखा दो तो श्रद्धा करने को हम तैयार हैं और बिना श्रद्धा के वो दिखाई नहीं पड़ता सौंदर्य का बोध हो तो सौंदर्य दिखाई पड़ता है चांद में फूल में सौंदर्य का बोध ही ना हो तो नहीं दिखाई पड़ता तो एक तो है मूढ़ता को छिपा लेना शास्त्र बड़े सुगमता से उपलब्ध हैं उनको पढ़ डालो उनके शब्द सीख लो सिद्धांत सीख लो तुम्हारा अज्ञान दब जाएगा मिटेगा नहीं हां दूसरे के सामने तुम अपने को ज्ञानी सिद्ध कर सकते हो मैंने सुना है कि रामतीर्थ अमेरिका से लौटे अमेरिका में उनका बड़ा स्वागत हुआ था लोग पागल हो गए थे रामतीर्थ की बाणी में कुछ खूबी थी हृदय के स्वर थे ऐसे बुद्धि से ना आए थे प्राणों से जन्मे थे रामतीर्थ की मस्ती एक के लिए हुई थी बोलते थे तो फूल झलते थे चलते थे तो फूल झरते थे और जीवन तर्क का नहीं था बड़े गहन काव्य का था किसी ने एक बगीचे में बैठे थे पूछ लिया आकर कि हमने सुना है कृष्ण ने जब बांसरी बजाई तो दूर दूर से गोपियाँ और गोप भागे चले आते थे एक आध दफा हो सकता है लेकिन हमें इसमें कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि कोई बांसुरी इतने सुंदर बच सकती वो बैठे थे एक चादर ओढ़ रखी थी वो फेंक दी नग्न हो गए भागे वो जितने लोग थे बगीचे में इधर उधर खड़े थे वो सब उनके पीछे भागे वो जाके एक टीले पर खड़े हो गए वो भीड़ वहां लग गई उन्होंने कहा समझ में आया एक नंगे आदमी को देख के लोग भागे चले आते मेरे नग्नता में क्या रखा है कृष्ण की बांसुरी की बात ही क्या कहनी जब वो बजेगी तब तुम जानोगे जब तक नहीं बजी तब तक तुम न जानोगे लोग पागल थे अमेरिका का प्रेसिडेंट रामतीर्थ को मिलने आया था और बड़ा आनंदित हुआ था क्योंकि रामतीर्थ अपने को कहते ही बादशाह थे वो कहते थे बादशाह राम उन्होंने किताब लिखी थी उसका नाम है बादशाह राम के छह हुक्म नामे वो अपने को बोलते ही नहीं थे मैं तो कहते ही नहीं थे वो ये कहते थे राम बादशाह सम्राट अपने को कहते थे था कुछ भी नहीं पास में एक लंगोटी, एक भिक्षा पात्र अमरीका के प्रेसिडेंट ने कहा और सब तो मेरी समझ में आता है लेकिन अपने को बादशाह क्यों कहते हैं आपस कुछ है तो नहीं राम तीर्थन का इसीलिए जिसके पास कुछ है अभी उसकी बादशाहत में कमी जो कुछ पकड़े हुए है वो गरीब है। पकड़ता गरीब है सारी दुनिया मेरी है चांद तारे मैंने बनाए इनको मैं ही चलाता हूं पकड़ना क्या है मेरी कोई चाह नहीं है इसलिए बात बादशाह वो लौटे अमेरिका से बड़े गहरे आनंद में थे स्वभावता उनको लगा काशी जाऊं जो अमेरिका में घटना घटी है काशी के समझदारों से समझ पाएंगे और तो कौन समझेगा भारत में जो घटा है जो अपूर्व घटा है लाखों लोगों के हृदय में जो एक धुन बज गई काशी में लोग समझ पाएंगे काशी के पंडित उनसे भूल हो गई वो जब काशी गए और वहाँ उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया कोई परिणाम ना हुआ बल्कि लोग बेचैन मालूम पड़े और जब वो बोल चुके तो एक पंडित ने खड़ों कहा जो काशी का उस समय का सबसे बड़ा पंडित था उसने कहा कि संस्कृत आती है रामदीप ने कहा कि नहीं संस्कृत तो नहीं आती वो हंसने लगा उसने कहा क्या खाक ब्रह्म ज्ञान आएगा जब संस्कृति नहीं आती पहले संस्कृत की व्याकरण सीखो इतना कुल परिणाम काशी में हुआ जहां कोई कुछ न जानता था वहां लोगों ने इतना प्रेम और इतना आहोभाव दिया काशी में जहां उनको ख्याल था जानने वाले हैं वह उन्होंने मूल पाए जो भाषा और व्याकरण से उलझे उन्होंने काशी छोड़ दी पांडित्य मूलता को छिपाने का ढंग व्याकरण भाषा शास्त्र बड़ा आसान है ज्ञान बड़ा कठिन है ज्ञान बाहर से भीतर नहीं आता पंडित बाहर से भीतर आता है ज्ञान भीतर से बाहर जाता है उनकी यात्राएं अलग है फरीद कहते हैं फरीदा जेतू अकल लतीफ अगर सच में ही तेरे पास बुद्धि है सच में ही अगर तू अकल लतीफ है क्योंकि झूठी बुद्धियां तो चारों तरफ दिखाई पड़ रही उनकी बात ही मत करो झूठी बुद्धियों ने तो इतनी ही बुद्धिमत्ता जुड़ाई है कि अज्ञान को छिपा लिया है लेकिन अगर तू सच में ही बुद्धिमान है तो फिर पहला काम बुद्धिमानी का यह है कि तू तो दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लिख तो दूसरे की बुराई मत देख यह बुद्धिमान का पहला लक्षण क्योंकि दूसरे की बुराई देखने से क्या होगा और थोड़ा सोचना कि हम दूसरे की बुराई देखने में इतनी आतुरता इतनी उत्सुकता क्यों लेते हैं दूसरे की बुराई देखना स्वयं की बुराई को छिपाने का ढंग है उसके पीछे बड़ा आयोजन है दूसरे की बुराई देखकर तुम्हें राहत मिलती है रोज सुबह तुम अखबार पढ़ लेते हो देख लेते हो इतने डांके पड़े इतनी हत्याएं की गई तुम्हारे मन में बड़ा भाव पैदा होता है कि हम ही भले न डांका डालते हैं न हत्यारा करते हैं कभी किसी की थोड़ी जेब काट ली इतना छोटा मोटा तो कर नहीं पड़ेगा जब दुनिया में इतना सब हो रहा है जब दुनिया में इतना सब हो रहा है बुराई देख के तुम्हें राहत मिलती है कि मेरी बुराई क्या है कुछ भी नहीं है चलने दो कोई हर्ज़ा नहीं है इस दुनिया में जीना है तो इतना तो चला नहीं पड़ेगा नहीं तो मारे जाओगे ये तो व्यवहारिक है हम कोई बहुत बड़े काम नहीं कर रहे हैं ना तो मुजीबर रहमान की हत्या कर रहे हैं न फोर्ड को मारने की कोशिश कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं अब छोटा मोटा तो चलेगा कि ग्राहक से पाँच रुपये की जगह साढ़े पाँच रुपये ले लिए आठ आने के पीछे क्या हमको नरक भेजोगे और अगर ये सब दुनिया में चल रहा है तो नरक में हमको जगह ही कहाँ मिलेगी ये सब लोग नरक में हो? हमारा क्यों में नंबर आने वाला भी नहीं दूसरे की बुराई को देखकर खुद की बुराई छोटी हो जाती है इसलिए तुम दूसरे की बुराई भी देखते हो और दूसरे की बुराई को बड़ा करके भी देखते हो वो तरकीब है सांत्वना की फिर क्रांति की कोई जरूरत नहीं तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं जब दुनिया बदलेगी तब इस बुरी दुनिया में तो थोड़ा बुरा होना ही पड़ेगा यहाँ शुद्ध होने का उपाय नहीं या संत हो गए तो मूल सिद्ध हो गए लोग लूट लेंगे इतनी व्यवहार कुशलता तो चाहिए ही तो अपनी बुराई व्यवहार कुशलता मालूम होने लगती जब सबकी बुराई दिखाई पड़ती संत अगस्तीन एक ईसाई फकीर हुआ है उसने कहा है हे परमात्मा जब मैं दूसरों की बुराई देखता हूं तो मुझसे पुण्यात्मा कोई नहीं दिखाई पड़ता और जब मैं अपनी बुराई देखता हूं तो मुझसे बड़ा पापी कोई दिखाई नहीं पड़ता अब मैं क्या करूं मैं किस तरफ देखूं? मूल दूसरे की तरफ देखेगा क्योंकि वह मुफ्त में पुण्यात्मा हो जाने का मजा है बिना पुण्यात्मा हुए पुण्यात्मा हो जाने की सुविधा है उसमें दूसरे का पाप देखो तुमने कहानी सुनी अकबर ने एक लकीर खींच दी अपने दरबार में और कहा अपने दरबारियों को इस लकीर को बिना छुए छोटा कर दो अब लकीर बिना छुए छोटा कैसे हो दरबारियों ने बहुत सिर पचाया वो ना हो सके बीरबल उठा और उसने एक बड़ी लकीर उसके नीचे खींचती उस लकीर को छुआ भी नहीं बड़ी लकीर नीचे खींचते ही वो छोटी हो गई जो बीरबल ने किया वही तुम कर रहे हो वही पूरा संसार कर रहा है अपनी लकीर को छोटा दिखाने के लिए दूसरे की लकीर को बड़ा खींच दो इतना बड़ा खींच दो सारे दुनिया के पापों का पता लगा लो फिर तुम्हें अपने पाप दिखाई ही ना पड़ेंगे तुम तो करीब करीब शुद्ध बुद्ध मालूम होने लगोगे क्योंकि पाप या पुण्य तुलनात्मक है अगर सारा जगत अंधकार में डूबा है तो तुम्हारा टिमटिमाता मिट्टी का दिया भी काफी प्रकाश है अगर सारा जगत सूर्य के प्रकाश में तो तुम्हारा मिट्टी का टिमटिमाता दिया प्रकाश नहीं है अंधकार है तुलना की बात है फरीद कहता है उसने ठीक सूत्र दे दिया वो बुद्धिमान आदमी के लिए असली सूत्र है जो ये ना कर रहे हो वो बुद्धू है फरीदा जेतु अकल लतीफ अगर तू सच में ही बुद्धिमान है अगर तू तेज अकल रखता है तो दूसरे के खिलाफ काले अंक मतलब क्योंकि वो अपने को धोखा देने के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं और फिर जितना ही हम दूसरे के काले अंक लिखते हैं उतना ही धीरे धीरे ऐसा एहसास होता है कि मेरी कमियों के लिए भी दूसरे जुम्मेवार हैं मेरी भूलों के लिए भी सारा संसार जुम्मेवार है मैं अकेला बदलना भी चाहूँ तो कैसे बदलूंगा पश्चिम में इन सौ वर्षों में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है वो घटना यह है कि मार्क्स ने एक यात्रा शुरू की विचार का एक नया दर्शन शुरू किया वो बहुत नया नहीं है नया दिखाई पड़ता है ऐसे तो प्रत्येक मनुष्य के, के भीतर मूढ़ता का वही दर्शन है मार्क्स ने यह कहा कि अगर तुम दुखी हो परेशान हो चिंतित हो तो समाज की आर्थिक स्थिति और व्यवस्था जिम्मेवार है तुम जिम्मेवार नहीं हो अगर तुम चोर हो बेईमान हो भ्रष्टाचारी हो तो समाज की आर्थिक व्यवस्था जिम्मेवार है तुम जिम्मेवार नहीं हो क्या करोगे तुम जहां शोषण चल रहा है वहां तुम्हें चोर होना ही पड़ेगा मार्क्स ने चोरों के मन को बड़ी राहत दे दी ईर्षा तो स्वाभाविक है जहां कुछ लोगों के पास ज्यादा है और कुछ लोगों के पास कम है वहां ईर्षा तो होगी इसलिए ईर्षा से छुटकारे का कोई उपाय नहीं जब तक कि संपत्ति का समान वितरण न हो जाए मार्क्स ने मनुष्य के मन की बहुत सी बीमारियों को सुरक्षा दे दी सहारा दे दिया बुद्ध कहते हैं महत्वाकांक्षा छोड़ो मार्क्स कहता है महत्वाकांक्षा छूट कैसे सकती है जहां और से सारा जगत महत्वाकांक्षी तुम ही पिट जाओगे बुद्ध कहते हैं ईर्षा न करो मार्क्स कहता है ईर्षा तो होगी ही जब तक कि संपत्ति का समान विभाजन नहीं हो जाता जब तक किसी के पास ज्यादा है तब तक मैं कैसे शांत हो सकता हूं अशांति तो रहेगी फिर मार्क्स ने जो किया उससे भी बड़ा काम फ्राइड ने किया फ्राइड ने लोगों को बताया कि तुम क्या कर सकते हो तुम्हारे मां बाप ने जन्म के साथ ही तुम्हारे मन को संस्कारित कर दिया है जुम्मेवारी उनकी अगर तुम हत्यारे बन गए तो इसका कारण जरूर तुम्हारे मां और पिता के संस्कारों में हो सकता है मां ने तुम्हें भरपूर दूध नहीं दिया तुम्हें क्रोध पैदा करवा दिया हो सकता है माँ बाप ने तुम्हें बचपन में प्रेम नहीं दिया और जिस बच्चे को प्रेम नहीं मिलता उसकी विध्वंस की आकांक्षा पैदा हो जाती तो कसूर तो तुम्हारे माँ बाप का है और माँ बाप से पूछो तो उनका भी क्या कसूर होगा उनके माँ बाप का है और उनके माँ बाप का उनके माँ बाप का कसूर किसी का ही नहीं है अगर इसको ठीक से समझो तो अगर परमात्मा ने संसार बनाया तो उसी का कसूर है क्योंकि वही पहला बाप मार्क्स ने कहा कि अगर किसी बच्चे को बदलना हो तो उसके पर दादाओं को बदलना जरूरी है अभी तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी बच्चे को बदलना हो तो तुम्हारे बाप के बाप और उनकी मां और माँ के बाप और मां की मां उनको बदलना पड़ेगा वो तो कब्र में होंगे अगर उनको कब्र से भी निकाल लो तो बदलने को राजी ना हो अगर जिंदा भी हो तो आखिरी घड़ी में होंगे जहां की बदलाहट नहीं होती और मार्क्स ने कहा कि सात साल की उम्र तक तो सब संस्कार तय हो जाते फिर कुछ किया नहीं जा सकता इसलिए फ्राइड ने और भी सहारा दे दिया उन्होंने कहा तुम चोर हो तो तुम चोर ही हो सकते थे तुम बेईमान हो बेईमान ही हो सकते थे हत्यारे हो हत्यारे ही हो सकते थे इन दो व्यक्तियों ने पिछले सौ साल में पश्चिम का मनोविज्ञान निर्मित किया और वही मनोविज्ञान अब सारी दुनिया पर फैल गया इसका परिणाम यह हुआ कि कोई आदमी अपनी बुराई के लिए स्वयं को जिम्मेवार नहीं समझता और जिस व्यक्ति के जीवन में यह ख्याल ना हो कि मैं जिम्मेवार हूं उसके जीवन में रूपांतरण नहीं हो सकता रूपांतरण होगा ही कैसे तब तो सारी दुनिया बदलेगी तब मैं बदलूंगा यह कभी होने वाला नहीं और अगर कभी होगा भी तो मैं ना रहूंगा फरीदा जे अकल लतीफ अगर तू सच में ही बुद्धिमान है फरीद तो एक काम कर ये बुद्धिमान का पहला लक्षण है तू दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लिख क्योंकि तू ने वो अंक लिखे कि तेरे जीवन में परमात्मा से मिलने का उपाय बंद हो जाएगा तू दायित्व अपना समझ तू अपने को ही उत्तरदायी समझ क्योंकि जिसने अपने को उत्तरदायी समझा उसके पास अपने को बदलने की कुंजी हाथ में आ गई अगर मेरे दुख के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ तो मेरे सुख के लिए भी मैं रास्ता बना सकता हूँ अगर मैं आज दुखी हूँ मैंने ही अपने दुख के बीज बोए हैं तो कल मैं सुखी हो सकता हूँ मैं सुख के बीज बो सकता हूँ लेकिन अगर तुमने बीज बोए हैं और फसल मुझे काटनी पड़ती तो फिर मेरे हाथ के बाहर बात फिर तुम ही जब सुख की फसल बोगे तभी मैं काट सकूँगा तब तो ये बात अंधकार में पड़ गई मेरे हाथ में न रही धर्म और अधर्म के चिंतन में यही फर्क है धर्म कहता है व्यक्ति जुम्मेवार है अधर्म कहता है कोई और जुम्मेवार हो अर्थशास्त्र जिम्मेवार हो राजनीति जुम्मेवार हो, हो मनोविज्ञान जुम्मेवार हो लोग समाज संस्कृति भूगोल इतिहास जिम्मेवार हो व्यक्ति भर जुम्मेवार नहीं और जैसे ही व्यक्ति जुम्मेवार नहीं वैसे ही व्यक्ति की आत्मा खो जाती है तुम्हारा उत्तरदायित्व तुम्हारी आत्मा है तुम्हारा उत्तरदायित्व तुम्हारी स्वतंत्रता है तुम्हारा उत्तरदायित्व तुम्हारा मोक्ष है मुक्ति है यद्यपि यह मैं जानता हूं कि जब कोई अपना उत्तरदायित्व समझता है तो पहले बड़ी पीड़ा होती इसलिए तो हम दूसरे पर डालते हैं हम दूसरे पर इसलिए टालते हैं कि अपना उत्तरदायित्व मानने से बड़ी पीड़ा होती है कि मैंने ही अपना दुख बनाया यह कैसे हो सकता है छोटा बच्चा टकरा जाता है फर्नीचर से घर में आके वो कुर्सी को मारता है टेबल पर गुस्सा निकालता है कि टेबल मुझसे टकरा गई क्योंकि छोटे बच्चे के अहंकार को भी ये ठीक नहीं लगता कि मैं इससे टकराया तब तो फिर जिम्मेवारी मेरी है तब तो चाँटा मुझे पे पड़ना चाहिए टेबल ने मारा वो तो ठीक ही है माँ भी मारे लेकिन बच्चा टेबल को मारता है और बच्चे को राजी करने के लिए माँ को भी टेबल को, को अभिशाप देना पड़ता है लेकिन यह बचपन जिंदगी भर जारी रहता है जब भी तुम्हें कोई गाली देता है तुम निश्चित मानते हो उसकी जिम्मेवारी तुमने कुछ भी नहीं किया था तुम तो बिल्कुल भोले भाले हो एक घर में मैं मेहमान था एक छोटा बच्चा रोता हुआ आया पड़ोस में किसी से लड़के आया उसकी माँ ने कहा कि फिर झंझट हुई किसने शुरू की झगड़ा किसने शुरू किया उस लड़के ने कहा मैंने शुरू नहीं किया जब उस लड़के ने मेरे चांटे का उत्तर दिया तभी शुरू हुआ कोई शुरू नहीं करता जब कोई तुम्हारे चांटे का उत्तर देता है तब झंझट शुरू होती सदा ही ऐसा होता है ऐसा ही दूसरा भी मानता है इसलिए दो लड़ने वालों में कभी भी तय करना असंभव है किसने शुरू किया और यह कोई छोटे छोटे लोगों की बात नहीं है बड़े बड़े राष्ट्र भी यही करते हैं कभी तय नहीं हो पाता कि किसने झगड़ा शुरू किया चीन ने कि हिंदुस्तान ने कि हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान ने कभी तय नहीं हो पाता तुम्हारे छोटे बच्चे और तुम्हारे बड़े राजनीतिक एक से मूढ़ है कोई फर्क नहीं मूढ़ता का लक्षण यह है कि वो कहती दूसरा जुम्मेवार है वो कोई भी हो मैं जुम्मेवार नहीं और इसलिए मूढ़ आदमी सदा के लिए मूढ़ रह जाता है जब अपनी जुम्मेवार नहीं तो अपने हाथ में कुछ ना रहा तुमने अपने हाथ से अपनी स्वतंत्रता खो दी धार्मिक व्यक्ति कहता है अगर किसी ने गाली दी हो तुम उसकी फिक्र छोड़ो तुमने किस तरह चांटा शुरुआत किया था तुम अपनी फिक्र कर लो तुम इतना ही देख लो कि तुमने कौन सी भूल की थी उसे तुम हटा दो अगर नहीं हटाना है गाली को स्वीकार कर लो कि स्वाभाविक है लेकिन इस बात को स्मरण में आते ही कि मैं जिम्मेवार जरूर होना चाहिए हर हालत में कुछ ना कुछ मेरी जिम्मेवारी होगी तुम्हारे जीवन में एक मुक्ति की संभावना शुरू हो जाएगी तुम हल्के हो जाओगे पहले पीड़ा होगी अहंकार को चोट लगेगी लेकिन उसी पीड़ा से आनंद का जन्म होता है वो प्रसव पीड़ा है फरीद ने ठीक सूत्र दे दिया है फरीदा जेतु अकल लतीफ काले लिखना लेख किसी के संबंध में काले लेख मतलब अपना सिर झुकाकर तो तू अपने ही गरेबा की तरफ देख आप नड़े गिरिवान में अपने ही झुककर अपने ही भीतर झांक जब भी जीवन में दुख हो अपने भीतर कारण को खोज जब भी जीवन में अशांति हो अपने भीतर कारण को देख एक सज्जन मेरे पास आए कहने लगे बड़ा अशांत हो कोई शांति का वो उपाय बताएं मैं अरविंद आश्रम गया रमन आश्रम गया ऋषिकेश गया यहाँ गया वहाँ गया सब बेकार है सब ढोंग कहीं कोई शांति नहीं मैंने उनसे पूछा अशांति सीखने कहाँ गए थे वो थोड़े चौंके शांति सीखने अरविंद आश्रम गए रमन आश्रम गए वो सब ढोंग साबित हुआ क्योंकि वो कोई भी शांति न दे पाए अशांति सीखने कहाँ गए थे अशांति सीखने कहीं भी नहीं गया तो मैंने कहा तुम खुद ही अशांति सीख लिए तो जब तुमने खुद अशांति सीखी तो मैं शांति कौन सिखाएगा अब इसमें तुम आश्रमों को जुम्मेवार मत समझो कि सब धड़ी है सब फिजूल है बकवास है सब पाखंड है कोई शांत नहीं कर पाया तुम अपने अशांत होने के कारणों को समझो शांत तुम्हें कौन कर पाएगा अगर तुम्हारे कारण जारी रहे तुम अगर ईंधन डालते गए चूल्हे में और आग की लपटें उठ रही हो तुम दूसरे से कह रहे हो बुझाओ और तुम ईंधन लगाया जा रहे हो तुम घी डाले जा रहे हो आग में और किसी दूसरे से कह रहे हो पढ़ो मंत्र बुझाओ आग अगर न बुझा पाए तुम्हारा मंत्र ढोंग धतूरा है सब पाखंड मैंने कहा कि अगर तुम यही धारणा लेके कर यहाँ भी आए तो अभी नमस्कार कर लेता हूँ नहीं तो मैं भी पाखंड हो जाऊँगा क्योंकि तो मैं देख रहा हूँ तुम आग में तो घी डाले जा रहे हो तुमने मूल बात तो समझी ही नहीं कोई दुनिया में शांत होने का थोड़ी उपाय है सिर्फ अशांति को समझने का उपाय है और जो अशांति को समझ लेता है वो अपने हाथ खींच लेता है वह अशांति को पैदा नहीं करता बात खत्म हो गई शांति को पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं सिर्फ अशांति पैदा मत करो शांति तो अभाव है सिर्फ संसार में मत उलझो परमात्मा को पकड़ने का कोई उपाय नहीं सिर्फ संसार में मत उलझो परमात्मा तो मिला ही हुआ है जिसे तुमने कभी नहीं खोया वही परमात्मा है जो तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है वही शांति उसे पाने की कोई भी जरूरत नहीं है मगर हम अजीब पागल है अशांति को पैदा करते हैं फिर हम सोचते हैं अब शांति पैदा करनी शांति लेकर ही तुम आए थे शांति तुमने कभी खोई नहीं वो तुम्हारे भीतर अभी भी बज रही लेकिन तुमने चारों तरफ अशांति इकट्ठी रखी है मैंने पूछा तुम मुझे अशांति का कारण कहो का। उसने कहा कि वो तो लंबी कथा है उसमें क्या सा आप शांति का उपाय बता दें तो मैं कोई शांति का उपाय जानता नहीं एक ही उपाय जानता हूं और वो ये कि तुमने अशांति पैदा की हो उसे ठीक से समझना होगा और अब आगे पैदा मत करो अशांति ऐसे जैसे आदमी साइकिल चलाता है पैडल मारता है पैडल मारो तो साइकिल चलती है मत मारो तो रुक जाती है अपने आप गिर जाएगी अशांति को भी पैडल मारने पड़ते एक बात ठीक से ख्याल में आ जाए कि मैं ही मेरे होने का जिम्मेवार हूं तुम्हारे जीवन में क्रांति का पहला कदम उठ गया फिर तुम्हें कोई बदलने से रोक नहीं सकता अपनी तरफ देखना है जरूरी आंखों को खर्च मत कर डालो दूसरों को देखने में आंखों को अपने गरीबा की तरफ लगाओ अपने को पहचानो आंख का पहला उपयोग अपने को पहचानना है अपने को जिसने पहचान लिया वो सभी को पहचान लेगा और जो अपने को पहचान न पाया वो किसी को भी न पहचान पाएगा अभी हमारी सारी चेष्टा क्या है सारी चेष्टा ये कि दूसरे की बुराई को देखें और अपनी भलाई को दिखाएं जो भलाई नहीं है वो दिखाएं और जो बुराई नहीं है उसको भी देखें अभी हमारी चेष्टा ये ये बड़ी मूर्तापूर्ण स्थिति है फरीदा जेतु अकल लतीफ काले लिख लेख आप नड़े गिरिवान सिर निवा कर देख फरीदा जो मारन मुखियां तिन्हा न मारे घुम फरीद लोग अगर तुझे मुक्कों से मारे, तो बदले में तू उन्हें मत मार तू तो उनके कदमों को चुम के अपने घर चला जा आप नड़े घर जाइए पैन तिन्हा दे चुमे जीसस हो कि बुद्ध की फरीद सभी सयानों का एक मत है सदय सयाने एक मत और वो ये है कि अगर दूसरा तुम्हें मारे तो पहले तो तुम ये समझ ही लेना कि जाने अनजाने तुमने उसे मार दिया होगा तुम्हें शायद पता भी ना हो कि किस ढंग से तुमने उसे मारा लेकिन मार दिया होगा अन्य था किसको फुर्सत है तुम्हें मारने की किसको जरूरत है? कई बार तो ऐसा होता है कि तुम किसी की भलाई भी करते हो और उसमें भी तुम मार देते हो एक मित्र मेरे पास आते हैं। मैं मध्य प्रदेश में वर्षों तक था वो वहां के सबसे बड़े करोड़पति हैं उस प्रदेश के उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी समझ में नहीं आता मैं सबके साथ भलाई करता हूं और आदमी भले मेरे जितने रिश्तेदार हैं सबको मैंने धनपति बना दिया रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को भी मैंने कभी रुकावट नहीं डाली जो भी सहायता मैं कर सकता हूं मैंने की लेकिन मुझे कोई धन्यवाद देता नहीं मालूम पड़ता उल्टे पता नहीं लोग क्यों मेरे विरोध में मेरे अपने लोग जिनका मैंने सब सहारा दिया है जिनको मैंने खड़ा किया है जिनके लिए मैंने अपनी तिजोरी कभी बंद नहीं की वो भी मुझसे नाराज है मैंने उनसे कहा एक बात मैं आपसे पूछता हूं कभी आपने किसी दूसरे को भी मौका दिया है कि आपको सहायता कर सके उन्होंने कहा इसकी जरूरत ही नहीं मौके का क्या सवाल है इसकी जरूरत ही नहीं है मेरे पास सब है मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला तो मैंने कहा मैं समझ गया अर्जुन कहाँ है जब भी तुमने किसी को दिया होगा तब तुम्हारी ये अकड़ कि मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए मैं सदा देने वाला हूँ लेने वाला नहीं ये अकड़ मार गई उस आदमी के मन में इतनी पीड़ा तुम छोड़ दियो दिया तुमने बहुत है इसमें कोई शक नहीं मुझे भी पता है तुम्हारे रिश्तेदारों को भी मैंने कहा मैं जानता हूँ उनको तुमने दिया है ये वे भी स्वीकार करते हैं लेकिन तुम्हारे देने में इतनी अकड़ थी और इतना अहंकार था तुम्हारे देने में तुम इतने ऊंचे थे और उनको तुमने कीड़े मकोड़े की तरह कर दिया तुमने कभी उन्हें अवसर ना दिया कि वो भी कभी ऊपर हाथ उठा कर तुम्हें कुछ दे पाते कोई छोटी चीज कि तुम बीमार पड़े होते और तुमने उन्हें कहा होता कि आओ दो घड़ी मेरे पास बैठ जाओ तुम्हारे बैठने से मुझे राहत मिलती कि तुम्हें कोई काम होता छोटा मोटा काम कि तुम मेरे लिए कर देना कोई दूसरा ना कर सकेगा मुझसे नहीं होता तुमने कभी छोटे छोटे मौके उन्हें दिए होते कि वो भी सहायता कर सकते तुमने उन्हें भिकारी बना दिया है दिया तुमने बहुत है लेकिन देने के माध्यम से तुमने उन्हें भिकारी बना दिया है वो उसका बदला लेते हैं तुमसे वो बदला लेकर रहेंगे तुम उनके दुश्मन हो कहावत है नेकी कर और कुए में डाल उसका मतलब इतना ही है कि भलाई करना लेकिन याद मत रखना कि भलाई की भलाई करना करते वक्त ख्याल भी मत लाना कि भलाई कर रहे हो वस्तुतः भलाई करना लेकिन ये भी अपेक्षा मत करना कि दूसरा धन्यवाद दे और भी अगर तुम ठीक से समझो तो भलाई करना और उसको धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है कि तूने सेवा का एक मौका दिया और ये बातचीत की बातचीत ना हो ये हार्दिक हो नहीं तो भलाई भी चांटा मार जाती उसका भी बदला मिलेगा जिंदगी बड़ी उलझी है और आदमी बड़ा अंधा है